भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरीन्द्र बिहारी देवजो की जय श्री प्रेम पत्तनम ग्रंथि की जय श्री श्रीमृताय गौर हरि श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल रमण हरि गोविंद जय जय राह रमन गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय राहारम हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा राहारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय जय भूलवृंदावन हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराश सत्यवती हृदय नंदनोंसो यमलगल वाग्म ममृत जगत्ती लक्षतम लक्षकृष्णाक्षना जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरा तस्य हरे पदकमलम वन्दे श्री चैतन्यदेव अनर्पित चलीम चराणयावतीश्रिय हरिपुरट सुंदरद्वीक सदा हृदय स्मृत शचीनंदना जयता मव पदाज श्री राधा मदन श्री श्री मदराधा दिव्यारण्यकद्रुमाध श्रीमदत्नागार्न सिंहासन श्रीमद् राधा श्रीब्य स्मरा श्रीमसारंभि वंशीवस्थितोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नारायण नमस्कृत उत्तम दीवी सरस्वती व्या तक जयमुदीर श्रृंगारवं शिखपिच विभूषणं अंगीकृत नराकारं नाकार आश्रिएश्रय वाछाकलभ्य कृपा सत्ता पावनेभ्यो वैष्णविभ्यु नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप जनैक दयावलोको हे भक्तिम सुमते रघुनाथ रघुनाथदास श्री जीव कुमती दयान्द्रा तुलसी पुराण का पद्मण पठनमि प्रेम साम्राज्य प्रेम पतन अद्भुत लक्षणों और अद्भुत चेष्टाओं से ही होकर के विराजमान है दोष बन जाते हैं और जो लोक व्यवहार में प्रचलित दोष हैं वे ही गुण बन जाते एक विपर्य प्राप्त हो जाता है और इसी अद्भुत को कहीं रेखांकित करते हुए श्री रसको स्वीकृष्ण कर्णाम के श्लोक को प्रस्तुत करते हुए यहां स्थापना करते हैं कि इस प्रेम नगर में वियोग ही संयोग है वियोग की स्थिति में भी श्री स्वामी ने विश्वानंदिनी महाभाव स्वरूपा अद्भुत अद्भुत भावों को अपने हृदय में प्रकट करती है और उन भावों को सखीगढ़ पहचान पाती है जैसे श्री लीला शुक्र श्री प्रिया के हृदय के भावों को पहचानते हुए श्री कर्णामृत में आप कह रहे हैं प्रिया के एक प्रहलाप तो प्रकट कर रहे हैं कि हे देव हे दैत्य हे भुवनिक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा तगाम भिता पदम दृश्यों इन में इनमें प्रत्येक संबोधन उनके पहले श्री प्रिया की एक भाव भूमिका है श्री प्रिया गो श्री प्रिया कहीं विरह में विराजमान है और उस समय नई नई मदमय दशाएं श्री प्रिया के हृदय में उत्पन्न हो रही हैं। कभी कोई भाव का उदय होता है फिर उस भाव की शांति होकर के दूसरा भाव उदय होता है फिर कभी दो भाव मिल जाते हैं संयोग माने अनुकूल और प्रतिकूल दो भाव भी मिल जाते हैं कभी उन दो भावों के साथ में अनेक भावों की संधि हो जाती है अनेक भावों का एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक संकुल उत्पन्न हो जाता है इस प्रकार भावोदय भाव शांति भाव संधि श्री प्रिया के इन बचनों में सबसे पहले पीठिका पीठिका के बाद में इन्हीं भावों का उदय होना और भावों का उदय के साथ साथ भावों का संकुल होना भावों का जो भावोदय भाव शांति भाव संधि भाव शबलता तो जो संकुल होना है शवंता है माने कई भाव दिख रहे हैं उन भावों का निरूपण किया और उन भावों को प्रकट करते हुए श्री नायिका की जो दशा है वो नायिका की दशा भी कहीं सामने प्रकट हो रही है नायिका की दशा भी सामने प्रकट नायका, नायका है कि वो नायिका अधीरा नायिका है कि धीरा नायिका है कि धीरा धीरा नायिका है तो यहां पर अनेक भावों का सबलता और विभिन्न नायिकाओं की स्थिति इन दशाओं को पीठका के साथ में प्रस्तुत किया है तो इन श्लोकों को समझने के लिए इन संबोधनों को समझने के लिए तीन हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं तीन प्रकार से इनको समझा जा सकता है सबसे पहले पीठ का है कि घटना क्या है उसका वातावरण क्या है फिर श्रीप्रिया के हृदय में कौन कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं और उन भावों को उत्पन्न होकर के वे जो बात कह रही हैं, उन्होंने जो संबोधन दिया वो संबोधन क्या है और चौथी भी बात उस संबोधन से नायिका का कौन सा स्वरूप प्रकट हो रहा है इस तरह से इसे क्लासीफाई कर लिया जाए इसे वर्गीकृत कर लिया जाए तो वर्गीकृत करने पर इन श्लोकों के भाव को इन संबोधनों के भाव को बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है का भाव संबोधन और नायिका की अवस्था ये चार दृष्टियों से इनका विश्लेषण करना चाहिए तो रस की अच्छी तरह से प्रसिद्धि होगी अपिच का श्रीप्रिया कभी कांत बिर में व्याकुल होकर के विराजमान है श्याम सुंदर के में और उन श्री प्रिया में अनेक अनेक व्याकुलता की जो दशाएं हैं वो उत्पन्न हो रही है चक्षुर आग से लेकर के उन्माद की जो दशा है नौ जो दशाएं अंतिम दशा, दशा मृत्यु है तो नौ नौ जो जितनी भी है, वे सारी दशाएं यहां पर श्री प्रिया में सहज में ही उत्पन्न होती हुई चली जाती हैं है तो उन दशाओं में कभी उद्वेग कभी चिंता कभी नयनों की प्रीति कभी चित्त का असंग कभी चिंता कभी अभिलाषा कभी अनुचिंतन तो ये सारी दशाएं श्रीप्रिया में भाव विशेष रूप में उदय हो रही हैं उस समय श्रीप्रिया अत्यंत अत्यंत आवेश की स्थिति में विराजमान है और उत्सुकता की स्थिति में भी बैठी नहीं रह सकती हैं। है श्यामचंद्र को ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर आज क्यों नहीं आ रही हैं इसलिए तड़फ रही हैं और तड़फते हुए जरा सा बैठती हैं फिर उठकर के खड़ी हो जाती हैं फिर कुंज में चक्कर लगाती हैं तो नव नवम दशा श्यायाम क्षण विश्रम में नवम दशा में मान चित्तों जो नयनों की आसक्ति है यहां से लेकर के और उद्वेग तक की जो नौ दशाएं हैं उनमें शैया के ऊपर कभी बैठ करके फिर पुनः उठ जाती है फिर पुनः उठ करके दूर देखने लगती हैं, प्यारे आते नहीं रहे हैं फिर अन्य दिशाओं की ओर इस दिशा से नहीं आई तो शायद इस दिशा से आ रहे हो ऐसे अन्य दिशाओं की ओर भी देखती हैं। उस समय सखी से पूछती है अभी सखी प्यारे के नूपुर की आवाज आ रही है क्या तुझे मुझे तो आ रही है सखी हंस रही है और कह रही है भाई तुझे आती होगी अभी मुझे तो उतनी समझ में नहीं आ रही है आ नहीं रही है नहीं, नहीं, नहीं, बिल्कुल वो प्यारे के नूपुर की ध्वनि मेरे कान में आ रही है तो आई सख्या नूपुर शब्द शूयते सच ना हाँ मैं सुन रही हूं परतु तो प्यारे मुझे दिख नहीं रहे उस समय आते ही होंगे नहीं आए जब नहीं आए तो व्याकुल होकर कह रही हैं अरे कहीं ऐसा तो नहीं प्यारे को कोई भुरा करके ले गई हो बहका करके ले गई हो और प्यारे किसी कुंज में किसी अन्य गोपी के साथ में अन्य नायिका के साथ में वे स कर रहे होंगे अरे सखी वो देवी उपासिका चंडी उपासिका वही उसकी सखी माने पद्मा चंद्रावली की सखी वही तो श्याम सुंदर को भोरा करके बहका करके नहीं ले गई है शठो एम तिष्ठ जरूर वो शठ उस का उपासका उपासिका की साथ में विलास करते हुए उसकी सेवा करते हुए विराजमान होगा ऐसा कहते कहते ही श्री प्रिया उनमें उन्माद अवस्था होती है और वे मानव श्याम सुंदर को देखती हैं भाव में ही कि लो प्यारे मेरे पास में आ रहे हैं और प्यारे को दूर से ही देख करके कहा तो बेरहा में हाय हाय मची हुई थी और ये प्रेम का एक अद्भुत स्वभाव है कि मिलन का अवसर जैसे ही आता है वैसे ही टेढ़ापन उत्पन्न हो जाता है कहा तो हाय हाय मची रहे कब हाँ कब दर्शन दर्शन होगा होगा और जैसे ही मिलन का अवसर आए सो ही वाम उत्पन्न हो जाए तो श्री प्रिया में उन्माद आवेश में अन्य नायिकाओं के साथ में संभोग चिन्हों का दर्शन करके वाम उत्पन्न हो आई है बांता धारण करते हुए शाम श्यामचंदन को देख रही हैं इस प्रकार श्रीप्रिया में भाव उदय हुआ भाव संधि हुई भाव शांति हुई फिर भाव संधि हुई फिर भाव शवलता इनका उदय हुआ है सबसे पहले उत्सुकता में उत्सुकता नामक जो भाव है वो भाव का उदय हुआ फिर शांतना नहीं आए तो भाव की शांति हुई फिर श्यामचंदर को जब दर्शन किया तो दर्शन करके मिलन के चिन्हों को देख करके शुक्रिया में अमर्श नामक जो भाव है क्रोध नामक भाव वो उदय हुआ तो उत्सुकता और, और अमर्श इन दो भावों की संधि हुई और फिर उन दो भावों की संधि होने के साथ ही साथ अनेक अनेक जो भाव हैं वे भाव उस समय एक साथ आकर के उदय हो गए कई भावों का संकुल कई भावों का एक साथ उदय शिवप्रिया के शिल में हो गया तो प्रत्येक संबोधन में यहां भावों की जो संकुलता है भावों का जो शावल्य है वो शावल्य दिखाई दे रहा है भावों की संधि दो प्रकार की होती है एक भाव की संधि होती है कहीं शंकर के रूप में और एक शावल के रूप में शंकर किसको कहते हैं जैसे दूध में पानी का मिल जाना। अब पानी अलग दिखेगा नहीं उसको कहते हैं भाव सांक दे भाव शवलता उसे कहते हैं जहां पर तिल तंदुल न्याय से दो भाव अलग अलग दिखे भी और उनको अलग किया भी नहीं जा सकता तो तिल तंदुल की तरह से तिल में जैसे चावलों में तिल मिल गए तो दिख तो रहा ही तिल है ना बड़ा कठिन है उसको कोई जब तक छलनी वी नहीं हो तब निकाल दो तो अलग है और कोई एक एक तिल को बीनना चाहे तो घंटे भर में पापर चावल भी बीनने में नहीं आएंगे उन तिलों को बीनना कठिन हो जाएगा तो so, तिल तंदुर न्याय से यहाँ पर अनेक अनेक भाव शिव प्रिया में दिख रहे हैं ये दूध और पानी की तरह से यहाँ पर शंकर नहीं है जैसे वर्ण शंकर ऐसे यहाँ पर भाव शंकर शांकर नहीं है दो भाव एकदम मिल गए हो ऐसा नहीं है बल्कि यहाँ पर तिल तंदुल से दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। तो श्री प्रिया में ये ही सारे भाव एक साथ उदय हुए पहले उत्सुकता थी उस उत्सुकता में क्रिया कभी बैठती है कभी उठती है कभी चक्कर लगाती है कभी द्वार तक जाती है कभी चारों ओर देखती हैं कभी दूर रास्ते में प्यारे आ रहे हैं क्या उनको देख रही है ये उत्सुकता का भाव उत्पन्न हुआ फिर उत्सुकता का भाव जब शांत हो गया तब श्री श्यामचंद्र को आते हुए देख करके परम परम आनंद हर्ष का भाव उदय हुआ और हर्ष के भाव ने जो उत्सुकता का भाव था उसको शांत कर दिया तो भाव हो जाए भाव शांति भाव शांति के बाद में श्याम सुंदर को आते हुए देखा तब परम परम आनंद श्री प्रिया में उत्पन्न हुआ परंतु श्याम सुंदर के अंदर में मिलन के चिन्हों का दर्शन करके दूर से ही कल्पना करके श्री प्रिया उनमें अमर इत्यादि जो भाव है वो भी उत्पन्न हुए तो औसुकी भी है हर्षी भी है अमर भी क्रोध जो भाव है वो भी आ गया और इसके भीतर भीतर भीतर एक कहीं संतोष का भाव भी है कि प्यारे मेरे पास में आए और मनी मन में प्रसन्नता कि जो प्यारे की सेवा कर रही हैं वो तो बड़ी धन्य है चलो किसी ने मेरे प्यारे को सुख तो दिया उसके प्रति मन में प्रसंगता और ऊपर से क्रोध दोनों एक साथ हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ हो रहा है ऐसे ही मनी मन उसके उसकी कृतज्ञता भी है और ऊपर से क्रोध भी प्रकट करती हुई श्री प्रिया विराजमान हो रही है और इन सारे भावों को आते हुए श्री प्रिया में कहीं धीरा नायिका के कभी अधीरा नायिका के कभी दोनों के मिश्रित जो गुण है वो मिश्रित गुण प्रकट हो रहे हैं धीरा नायिका के स्वरूप धारण करके कहती है हे देव बड़ी तुमने कृपा की अपने क्रोध को शांत करके जो मन का क्रोध भी प्रकट हो रहा है मन के क्रोध को शांति भी कर करी हैं और कह रहे हे देव हे राजकुमार और ईर्षा का भाव भी प्रकट हो रहा है देव देव का तात्पर्य है इति देव जो गोपियों के साथ में खेले उसका नाम है देव तो देव शब्द का टूआ जो क्रीड़ा करते हुए विराजमान है तो हा हा हे देव दिख रहे हो तुम देव हो तो मैं मिलन के खेलने के जो चिन्ह है वो दिख रहे हैं अथवा देव माने ताना दिव्य धातु खेलने के अर्थ में आती है दिव्य धातु तान के अर्थ में आती है अर्थात चलो मन मन में कहीं ये भाव भी है कि मुझे अपने दर्शन का तुम दान कर रहे हो तो देवा दाना द्योतना दीपना जो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हो इसलिए देव शब्द का प्रयोग दान के कारण ज्योतित हो रहे हो यहां पर अभी अभी खेल करके आए हो तुम्हारे खेल दिख रहे हैं तुम्हारे अंग पर इसलिए देव ठीक है राजकुमारों के तो यही गुण है ठीक है हमारा तो खूब खूब आशीर्वाद है तुम्हें तो ऐसे ही खूब खेल-खेल दिखाओ ये उल्टे-उल्टे देव शब्द में कहीं वेंजना के जो हैं वो व्यंजना के वचन भी प्रकट हो रहे हैं तो देव माने मेरू पर कृपा की फिर देव माने खेल करके आए हो ठीक है ये तो तुम्हारे गुण हैं राजा राजा राजकुमार तो ऐसे ही होते हैं ये तो मतवाले होते हैं धीर ललित नायक के तो यही गुण हैं ठीक है मैं तो तुम्हारे ऊपर इस, इसके ऊपर ही भलिहाली जाऊ ये ईर्ष्या में, में कहा जा रहा है और ज्योतित हो रहे हो कि छपाने की कोशिश मत करो आपके दोष सामने प्रकट हो चुके हैं तो देव शब्द में एक चारो भाव प्रकट हैं देव माने मेरे ऊपर कृपा दान कर रहे हो देव का दूसरा अर्थ कि तुम खेलते हुए आए हो तीसरा अर्थ प्रकट हुआ कि तुम्हारे मिलन के चिन्ह तुम्हारे अंग में दिख रहे हैं और चौथा ईर्षा में कह रही है ये चिन्ह भी बहुत अच्छे लग रहे हैं बड़े स्वभाव प्राप्त हो रहे हो बहुत बड़े नीचे लग रहे हो ऐसा कह करके मानो आक्षेप भी करती हुई विराजमान है तो देव शब्द में श्री प्रिया का धीरा और अधीरा दोनों को एक सम्मिलित जो गुण है वो दोनों के दोनों प्रकट हो रहे हैं तो यहां पर औहा आदि इनकी भी प्राप्ति हो रही है तो अमर्ष का तात्पर्य है प्यारे के प्रति आक्षेप के वचन कहना असहिष्णु बनना ये है अमर्ष और औसुक्य एक क्षण का एक भी वियोग सहन न कर पाना और व्याकुल भी प्यारे को दर्शन करने की इच्छा यही है स्प्रहा तो स्प्रहा औसुक्य और अमर्श इन तीनों का एक कॉम्प्लेक्स एक शवलता प्रकट हो रही है परंतु वो वह सबलता की तरह से नहीं है वह तिल तंदुल की तरह से मैंने अलग दिख रहा है कि कहा क्रोध का भाव है कहा का, का भाव है ये सारे भाव तिल और तंदुल की तरह से अलग अलग दिख रहे हैं एकदम मिले हुए भी नहीं है ऐसे श्री प्रिया के ये तीनों जो स्वरूप हैं यहाँ इस संबोधन में चारों जो वस्तुएं हैं वो दिख रही हैं पीठ का है ब्योकी स्थिति और श्री श्याम सुंदर का भाव में आगमन दर्शन करके श्याम सुंदर का अभाव और आगमन इन दोनों का दर्शन करके श्री प्रिया श्याम सुंदर का आ, के ऊपर आक्षेप के वचन कह रही हैं ये हो गई पीठ का इसमें दूसरी स्थिति आई पीठका के बाद में भाव भाव में श्री प्रिया में उत्सुकता भी है प्रिया में अमरसी भी है और प्रिया में स्प्रहा भी है और अन्य भी बहुत सारे भाव है और उन अन्य भावों के द्वारा नायिका का जो स्वरूप है तीसरी वस्तु नायिका का स्वरूप वो नायिका का स्वरूप प्रकट हो रहा है धीरा अधीरा तो धैर्य धारण करके प्यारे से कठोर वचन कह भी नहीं रही है परंतु अधीरा धीरा भी कह रही दीरा दीरा दीरा। और दीरा दीरा के साथ में देव शब्द जो है वो देव शब्द में एक शब्द में कहीं उत्सुकता की भावना प्रकट हो गई कि हे देव कब कृपा करोगे ये उत्सुकता प्रकट हो गई तुम दान करने वाले हो यह भाव प्रकट हो गया तुम खेल करके आए हो ये भीतर भीतर अमर्ष का भाव भी प्रकट हो गया और अमरश के साथ साथ कहीं क्रोध आक्षेप के भाव भी प्रकट हो रहे हैं ठीक है राजकुमार हो ऐसे ही खेलो खूब खेलो तुमको कौन रोकने वाला है राजकुमार हो ना तुमको कोई रोक सकता है क्या ऐसे आक्षेप के वचन भी श्री श्याम से वे कह रहे हैं तो हे देव ये देव में चारों भाव प्रकट हुए अब आगे कहा तो ये भाव भावशावल्य जो है वो भाव भावशावल्य यहां पर दिखाया शबलत्व तो भावानाम संबर्ध परस्परम सम्बद्ध की परिभाषा इन्होंने सबलता की परिभाषा दी कि जहां भाव एक दूसरे के साथ में कुश्ती करते हुए दिखें उसका नाम है भाव सबलता एक भाव कभी दूसरे को दबा दे दूसरा पहले को दबा दे जैसे कुश्ती में एक पहलवान दूसरे को नीचे डाल दे फिर दूसरा पहले को नीचे डाल दे ऐसे यहाँ पर भाव एक दूसरे को सम्मान करते हुए दबाते हुए जहां विराजमान हो उसका नाम भाव सबलता है परंतु तो वो भाव सबलता नीर क्षीर की तरह से नहीं है वह तिल तंदुल की तरह से दिख रही है अलग अलग भाव भी सामने दिख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे भाव ये तीन भाव तो मुख्य थे ही उत्सुकता अमर्श और आ, आ, स्प्रहा, उत्सुकता अमर्श और स्प्रहा। तो ये तीन भाव तो थे ही पर इनके भाव साथ ही साथ में अनेक अनेक भाव आ गए जैसे अत्र अमर्श अनुराग असूया अग्र अभिथा औत्सुक्य अनुगामित्व दैनिक ये सारे भाव भी उत्पन्न अमर्श का तात्पर्य है प्यारे के प्रति क्रोध क्रोध के वचन कहना अमरश माने गुस्सा फिर अनुराग अनुराग का तात्पर्य है कि अनुराग उसको प्रकट कर रहे है। माने प्यारे में नित्य नूतनता का अनुभव होना सतत उपभुक्तमान वस्तु में भी नूतनता की प्राप्ति वह है अनुराग फिर आउग्र, आउग्र माने कोमलता का त्याग करके टेढ़े वचनों को कहना ये हाँ हाँ तुम तो राजकुमार हो ये तो तुम्हारे गुण हैं ऐसे उग्रता फिर अभिथा माने अपने हृदय में जो पहले संतोष था चलो प्यारे को कोई सुख दे रही है मैं उसकी कृतज्ञ हूं इस भाव को छुपा रही है और ऊपर से लीला में क्रोध प्रकट कर रही है अपनी असहमति प्रकट कर रही है मन में संतोष और ऊपर से असहमति ये दोनों एक साथ प्रकट कर रही है उसको कहते हैं अभिता अभिता माने अपने भाव को छिपाने का प्रयास कर रहे उसको कहते हैं तो अमर्ष माने क्रोध अनुराग माने निरंतर भ करने पर भी नित्य नूतनता की अनुभूति असुया माने गुणों में भी दोष का दर्शन उसको कहते हैं असुया किसी के गुणों को भी दोष की दृष्टि से देखना यह ईर्ष्या का ही एक स्वरूप है असुया फिर उग्र माने कठोर वचनों को कहना उग्र होकर के वचन कहना फिर अभिथा माने अपने हृदय के भाव को छिपाना फिर औुक्य माने अपनी इच्छा को भी कहीं ना कहीं प्रकट कर देना फिर अनुगामित्व माने प्रिया क्रोध भी करती जा रही है साथ के साथ में यह भी चाह रही है कि श्याम सुंदर कहीं चले नहीं जाए अनुगामी होकर के भी विराजमान है उनकी सेवा भी करना चाह रही है और दैन्य और चपलता दीनता हाय कब तुम्हारी कृपा मिलेगी ये दीनता और चपलता हो करके कहीं अपनी लज्जा का त्याग करके या अपनी गंभीरता का त्याग करके शाम सुंदर से कठोर वचन भी वे कहती हुई चली जा रही हैं ऐसे उन उन्मादों गताभ्यांग उन्माद जो है उन्माद की दशा में ये सारे के सारे भावों की माने भी एक साथ प्रिया के हृदय में उत्पन्न हो गई और इतने सारे भावों को प्रकट करना यह एक शब्द के द्वारा संभव हो गया देव इस देव में इतने भाव है देव में अमरश क्रोध भी है हाँ, खेल के जी, अब खेल के आए हैं हमको तो यहां पर आपने कह दिया कि मैं इस कुंज में आ रहा हूं और इतनी देर शिक्षा करा करके अब आ रहे हैं तो ये अमर्श का भाव भी फिर अनुराग प्यारे की हर रूप माधुरी में नई अनुभूति हो रही है अनुराग भी प्रकट हो रहा है फिर असूया का भक्तवत्सलता रूपी जो गुण है उसको ही चंचलता रूपी दोष के रूप में प्रस्तुत करना जो हो गया असूय प्यारे में भक्तवत्सलता बोल इसके ऊपर निहाल भी है स्वयं रिझ भी रही है परंतु उसके ऊपर उसमें दोष का दर्शन भी कर रही है कि ये चंचल है फिर उग्र होकर के टेढ़े वचन भी कह रही है कि खेलो खेलो जहां से आयो वहीं जाओ ऐसे वचन भी उग्र होकर के वचन भी कह रही है और अभिता माने अपने भाव को छुपा रही है अपने हृदय के आनंद को छुपा रही है उत्सुकता भी कहीं प्रकट हो रही है देव कहकर के कैसे संदेश शोभा हो रही है तुम्हारी ऐसे उत्सुकता के वचन और अनुगामित्व प्यारे की सेवा में अनुकूल होकर के करो आनुकूल्य में कृष्णशील प्रातकूल्य के भीतर भी अनुकूल्य का भाव छुपा हुआ है प्रिया गाट रही है परंतु शाम सुंदर को सुख देना ही उनका तात्पर्य यह रस की रीति है इसलिए अनुगामित्व यही बिराजमा ये अनुगामित्व को कभी हितकामना का नाम है अनुगामित का हित हो ये अनुगामित्व तो है इसमें कभी विपरीत भाव से प्रकट होता है कभी अनुकूल भाव से प्रकट होता है जैसे कन्हिया का हित हो यह तो है यशोदा के हृदय में चार परंतु तो डाट रही है बांध रही है छड़ी लेकर के धमका रही है ये ऊपर से देखने में प्रातकुल्य आचरण दिख रहा है तो परंतु भीतर कृप कन्हैया के हित की कामना ही बेराईमान तो ये अनुकामित तो दो प्रकार से प्रकट होता है कृष्ण आए रोचमाना प्रवृत्ति और कृष्ण आए हित कामना प्रवृत्ति कृष्ण को यहां पर हित कामना प्रवृत्ति ही प्रमुख है कभी तो श्री यशोदा की चेष्टा श्री कृष्ण के लिए प्रिय लगने वाली होती है कभी कृष्ण के लिए प्रिय नहीं है जैसे यशोदा बांध रही है और कृष्ण ना ना मैं बदूंगा नहीं ऐसा कहकर हट रहे हैं तो कृष्ण की रुचि नहीं है बदने में पर कृष्ण की रुचि न होने पर भी यशोदा की चेष्टा कृष्ण के लिए अरोचक होने पर भी यशोदा की चेष्टा यह भक्ति कहलाई और कभी कभी कृष्ण की रुचि होने पर भी जो चेष्टा है वो भक्ति नहीं निकल जैसे युद्ध में श्री कृष्ण चाह रहे हैं कि शत्रु मुझे गाली दे जब तक गाली देगा गुस्सा तो कैसे आएगी युद्ध करने की का आनंद कैसे आएगा तो युद्ध भूमि में खड़े होकर के तो कृष्ण ये चाह रहे हैं कि शत्रु मेरे ऊपर प्रहार करे श्री भगवान चाह हैं कि हृणाक्ष मेरे ऊपर प्रहार करे और उसकी गह गधा को लपट लपेट लपक, लपक, लपक करके कह रहे हैं अरे तेरे पास में गदा नहीं है ले अब वो कह रहा है अरे तेरे हाथ गाथा ली हुई गदा को मैं लूंगा क्या मेरे पास में गदा नहीं है क्या दूसरी गदा को लूंगा और श्री बराह भगवान के साथ में काली गलोच कर रहा है कि हमने काम के सूकर बड़े देखे पंत पनिया सूकर आजे देखा और भगवान भी कह रहे हैं बोले अरे जा हमने भी काम के कुत्ते बड़े देखे पनिया कुत्ता आज ही देखा पानी के भीतर ऐसे गाली गलज हो रही तो ये गाली खाना ये कृष्ण की रुचि है युद्ध भूमि में शत्रु गाली दे शत्रु प्रहार करे तो भक्ति का तात्पर्य केवल आनुकूल्य कृष्णानुशीलनों का तात्पर्य नहीं है कि कृष्णाए रोजमाना प्रवृत्ति ही भक्ति है तत्वतः कृष्णाए हित प्रवृत्ति कृष्ण का हित जिसमें हो उस प्रवृत्ति का नाम भक्ति है यशोदा का कृष्ण को बांधना यह हित के लिए है परंतु तो अक्ष का कृष्ण को गाली देना वो कृष्ण का हित करने के लिए नहीं है बल्कि कृष्ण को श्री बराह भगवान का अपमान करने के लिए है इसलिए गाली देना या भक्ति नहीं है और यशोदा का कृष्ण को गाली देना डांटना अरे माखन चोर अरे घर के लुटेरा अरे के प्यारे अरे ढीठ अरे शट, अरे मंथनी है दारी के आज मैं तो ऐसा कहकर के जहां यशोदा कृष्ण को डांट रही हैं गाली दे रही हैं वो भक्ति है गाली भी भक्ति है और कहीं गाली भक्ति नहीं है क्योंकि हित की कामना है तो वह गाली भी भक्ति हो जाएगा श्री प्रिया मान करके भर्सना कर रही हैं वो भर्सना भी भक्ति हो गई और यदि कहीं प्रीति नहीं है और फिर गाली दी जाए तो वो दोष हो जाएगा अपराध हो जाएगा तो यहां पर ये इतने सारे भाव एक साथ आते भी चले जा रहे हैं और एक हे देव के शब्द में इतने सारे भावों को कहीं घुमाया जा सकता है कि कहीं क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है कहीं अनुराग है कहीं असूया माने गुणों में दोष का दर्शन है कहीं उग्रता है कभी औ है कभी अनुमित्व है कभी है, कभी चपलता है ये सारे भाव भी हे देव तो ये दीनता भी प्रकट हो रही अरे देव अरे चंचल क्यों मेरे पास में आए हो जाओ अर्थात यहाँ तुमको खेलने की आवश्यकता नहीं है जहां से आए हो वहीं जाओ ऐसे वचन कहकर के जहां अपनी चपलता जो है वो चपलता भी प्रकट कर रही है उत्सुकता भी प्रकट कर रही है ऐसे श्री प्रिया में अनेक अनेक जो भाव है वो प्रकट हो गए हैं प्रकट होते हुए विराम हो रहा भक्तोत्र संबोध है आंसू भी है और श्याम सुंदर को संबोधन करती हुई कह रही है कि हे देव माने अन्य के साथ में क्रीड़ा करते हो अन्य अन्या दिव्य इति देव जो क्रीड़ा करे वो ही देव है जो कात्या महामाय महामाय योगिंदीश्वरी नंद गोपी सुतम देवी देवी शब्द तो का नंद गोप हमारे साथ में क्रीड़ा के नायक होकर के विराजमान हो देवी माने क्रीड़ायाम में नायक बनकर के हमारे विराजमान हो ये भाव वहां पर प्रकट कर रहे हो तो यहाँ पर देव का तात्पर्य जो अन्यों के साथ में खेल रहे हैं वे देव ये संबोधन में देव शब्द का निरूपण किया तो धीरा धीरा का लक्षण वर्णन किया गया है कि धीरा धीरा तो वक्रोक्त्या धीरा, धीरा, रोती भी जाए और प्रिय से बोलती भी जाए रोते रोते प्यारे से कुछ कहे उसका नाम धीरा धीरा है अपनी क्रोध भी प्रकट करती जाए और रोती भी जाए तो ये धीरा धीरा नायिका के लक्षण यहां देव शब्द में प्रकट अब श्री प्रिया के अब दूसरा संबोधन हे देव हे दैद। अब अवैत के ऊपर विचार कर रहे हैं की पूर्व पीठ काम प्रिया ने जब डांटा तो डांटने पर अवधीरण माने शांत सुंदर कहा के प्रिया के द्वारा जहां अपमानित हुए अवधीरण माने अपमान प्राप्त करने पर गतम गुवत शिवप्रिया को यह लगा कि मेरे डांटने से लोग श्याम सुंदर को तो चले गए लौट गए तब पश्चाताप इनमें उदय हुआ और पश्चाताप धारण करके दर्शन की उत्सुकता इनमें उदय हुई तो अमर्श नामक जो भाव उत्पन्न हुआ वो अमर्श भाव की तो शांति हो गई और अब एक नया भाव उत्पन्न हुआ वो उत्सुकता नामक भाव फिर से उत्पन्न हुआ तो पीठ का ये है कि श्यामचंद्र लौट गए फिर पीठ का के बाद में प्रिया के हृदय में भाव उत्पन्न हुआ उस समय अमरश नामक भाव की शांति और उत्सुकता नामक भाव का उदय और उस उत्सुकता में प्रिया कह रही है हे दैत हे प्यारे तू तो मेरे प्राणों से भी प्यारा है कहां चला गया मेरी बात का बुरा मांग क्या बुरा मांगे क्या ऐसा मत कर ऐसा मत कर तो दैत हे हे दहा है कहाँ है कम तो पुराणा काफे दैित सी तू तो, तो प्राणों से भी अधिक प्यारा होकर के विराजमान है कैसे मेरा त्याग कर सकता है अब बिल्कुल भाव बदल गया और दैित होकर के उत्सुकता में हे प्यारे कहा मेरा क्यों त्याग कर रहा है पुनः पुनः हमको दर्शन दे ऐसे जब कहा तो इनको लगा कि जैसे श्री श्यामचंदर लौटते लौटते रुक गई और रुक के जरा सा पीछे देख रही हैं ये नैनो के द्वारा उनका आमंत्रण दे रही है और नैनो के आमंत्रण को प्राप्त करके वो रसिक श्रोवणी श्री प्रिया के नेत्री मत्स्य बंधनी से बधे हुए खिंचे हुए चले आ रही है जैसे कोई मछली कांटे में फंसी हुई खिंची हुई चली जाए ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु कहीं गंभीर लीला विचार करते हैं प्यारे तेरे जो नेत्र हैं वह तो से बंधनी है वो तो मछली को पकड़ने का कांटा है जैसे मछली उसमें फंस जाए ऐसे ही अपने कटाक्ष के द्वारा तेरे आकार में से बंधनी जैसा ही है कटाक्ष का उस कटाक्ष के द्वारा हमको बर्वस तू खींच लेता है और ऐसा विचार करके ये श्याम सुंदर को आता हुआ मांग करके फिर से इनमें क्रोध अनुराग असूया इन सब भावों का फिर से भाव भावशावल्यू एक बार आनंद का भाव आया आनंद का भाव कहीं शांत हुआ फिर अमरश का भाव आ गया अमरश का भाव आने के साथ में असूया इत्यादि जो भाव है वे पुनः आगे और उन पुनः उन भावों को धारण करके धीरा मध्या स्वरूप को धारण करके वक्रोक्ति में यह कहने लगी कि हे भुवन एक बंधु हे भुवन के एकमात्र बंधन बंधु तो ये पुनः कहने लगी तो पहले देव कहा देव में बहुत सारे भाव थे फिर शाम से देव लौटने लगे तब पश्चाताप होकर के कह रही है दयित जाओ मत जाओ मत शाम सुंदर रुक गए जब लौट करके आए तो फिर से ईर्षा उत्पन्न होने पर भाव सबलता उत्पन्न होने पर कह रही हैं भुवनई के बंध हो अरे भवन के बंध हो तुम जो उस पदमा सखी के पास में गए इसमें तुम्हारा दोष क्या है तुम्हारा कोई दोष नहीं है तुम तो सारे जगत के बंधु हो ठीक है तुम उनके पास में जा रहे हो केवल मेरे ही तो बंधु नहीं हो आप तो सभी गोपियों के बंधु हो सारी गोपियां तुम्हारे वेड़नाथ से आकृष्ट होकर कर के तुम्हारे पास में आती हैं, गोपियों की बात तो जाने दो हम तो एक गांव की तुम्हारे पड़ोस की रहने वाली बाल्यकाल से तुम्हारे साथ में खेली हुई है हम आकर्षित हो जाए तो इसमें तो आश्चर्य की बात क्या है अरे जो स्वर्ग की रहने वाली है और जिनके पास में उनके देवता भी विराजमान हैं, वे भी तुम्हारी तुम्हारे वेड़ा सुनकर के देवताओं की गोदी में अपने पति पतिजनों की गोदी में ही मूर्छित होकर के गिर जाती हैं। कृष्ण मिरीक्ष बन तो आश्रित तत्पणित वेण विचित्र गीतम देव्यो विमान स्मरुन सारा मुहूर्या कृष्णम निरीक्षार स्वरूप ही कृष्णम आकर्षक है तुमको देख करके बनतेलो पहले वेणुनाथ सुना आश्रित तत्वित वेणु श्याम सुंदर के वेणुनाथ सुना श्रवण करके विचार कर रही हैं अरे इतना सुंदर राग कहां से आ रहा है ये इतना सुंदर राग कौन गा रहा है कौन वेणु बजा रहा है अरे देख देख इस राग में इस स्वर का प्रयोग तीव्र वर्जित है परंतु तो यहां पर तो तीव्र स्वर को भी कितनी कुशलता के साथ में लगाया गया है वर्जित होने पर भी वर्जित स्वर का कितनी कुशलता के साथ में प्रयोग किया गया है जो बुरा नहीं लग रहा है कितना अंकुल लग रहा है अरे ये कौन सा राग है यहाँ पर राग तो समझ में नहीं आ रहा है हाँ ये तो पता लग रहा है राग का ठाट कि ठाठ आशावरी ठाट का राग है ये सारंग ठाट का राग है ये काफी ठाट का राग है राग का ठाठ तो समझ में आ रहा है परंतु उस राग में तो ये स्वर कहीं प्रयोग होता नहीं है वर्जित है परंतु यहाँ पर तो इस स्वर का प्रयोग किया है। ये कौन सा राग है अब शाम तो नित्य नया राग दान के पढ़े लिखे राग तो है नहीं कि केवल उन्हीं रागों का प्रयोग करें इनके द्वारा तो नित्य नए राग हो जाए वे देविया मन में विचार करती हैं हा हम तो समझती थी कि हम संगीत की बड़े जानकार है यहां पर तो राग का केवल ठाट समझ में आ रहा है परंतु ये राग तो वो राग नहीं है जो हम समझ रहे हैं ये तो कोई नया राग सो आश्चर्त तत्वित वेणु विचित्र गीत ये विचित्र गीत वाला तो कृष्ण निरीक्ष बन तो सब तब राग को सुन करके ये विचार आया कि जिसकी वेणु इतनी सुंदर है वो वेण कितना सुंदर होगा जरा उसका भी तो दर्शन करें रस की एक पद्धति है कि कलाकृति का दर्शन करके कलाकार के विषय में जानने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है जैसे जाता है एक किलो दूध लेना है एक किलो नाप करके दे रहा है अपना लोटा ले गए हमारा लोटा यहां तक भर गया अरे ये तो एक किलो का लोटा है तो वस्तु जहां पात्र को नाप देती है और कभी कभी पात्र से वस्तु नापी जाती तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं तुले हुए दूध से पात्र नप जाता है और कभी नाम नाम नहीं सुनते ही ही वे करने लग जाते हैं, कहते हैं, और ये तो के और ये उन सामने अपने करते हाँ तो पर कर। तो भी वो ही जो दशा है वो दशा उत्पन्न हो गई कहकर तो के रहे दर तुमको के ऊपर अनुदय करने वाले क्या तुमको सबके ऊपर अनु करने वाले के मांगो, हो। हो करने वाले तुम्हारा इसके आशीर्ण तो, तो, तो, तो से रोटी में जो स्त्री है उनको भी तुम आकर्षित करने वाले हो भूगनिक बंधो केवल ब्रज की गोपी नहीं केवल भूमंडल की गोपी नहीं बल्कि भुवन ही बंधो संसार के त्रिभुवन में जितनी भी स्त्री स्त्रीगण है उन सबको आकर्षित करने वाले तुम्हारा क्या बूझे क्या दुझे? इसलिए समान आरम दक्षण जाओ जाओ तुमको तो बहुत सी याद कर रही होंगी यहां काय को आए हो ऐसा कहकर के फिर शिव शाम श्याम सुंदर से टेढ़े वचन कहने लगती है तो धीरात तो धीरा बक्रोक्त्यागस धीरा का लक्ष्य वर्णन किया कि जो बक्रोक्ति में खिल्ली उड़ाते हुए शाम सुंदर से वचन कहे उसका नाम धीरा नायका जो प्यारे के दोषों को देख करके उनकी खिल्ली उड़ाते हुए क्रोध करती हुई जहां वचन करे कहे सागसम हम आगस माने दोष प्यारे के दोषों को देख करके उनके ऊपर क्रोध करती हुई कहे वो धीरा नायेगा केवल बक्रोक्ति में कहे टेढ़े वचन नहीं कहे बकरोक्ति में वचन कहेगी परंतु तो कहीं आक्षेप पर नहीं करेगी टेढ़े वचन जरूर करेगी हाँ, हाँ तुम तो राजकुमारों राजकुमारों के लिए गुण है इस तरह के वचन कहेगी ऐसा क्यों किया ये डायरेक्ट स्पष्ट रूप से वो डांटेगी मानो प्रिया के इन वचनों को सुनकर के श्यामचंदर चले गए जाने लगे उन्दर गतम में वो मत फिर से शाम श्यामचंद्र को जाता हुआ मानकर के औ सुख्य अनुगत मत्या मत्याक्ष भावोदया उस समय श्री प्रिया में उत्सुकता और अनुमति नामक जो भाव है वे फिर से उदय हुए एक भाव शांत होता है दूसरा भाव लहर में उत्पन्न हो जाता है तो औसुक और अनुमति ये दो भाव उत्पन्न हुए हैं और इन दो भावों को उत्पन्न होकर के फिर पांचवा संबोधन लेने लगती हैं। पहले हे देव फिर हे दय फिर हे भूमनों को भूमने एक बंधो फिर पांचवा चौथा संबोधन देती है हे हे आकर्षण करने वाले प्यारे तूने मेरे चित्त का हरण किया है एक बार अपना दर्शन दे दे अपना दर्शन दे दे ऐसे प्रार्थना करने लगती है तो हे कृष्ण कृष्ण कहकर के जो आकर्षण करता है पहले हमारे हाथ के कार्यों को छुड़ा करके द्वंत दो हम इन सका हमें कोई गाय दुहा रही थी कोई दूध गर्म कर रही थी कोई खिचड़ी बना रही थूली बना रही थी कोई श्रृंगार कर रही थी कोई बालकों को दूध पिला रही थी घर के बालकों को कोई कहीं अपने श्रृंगार को बनाती हुई विराजमान कोई भोजन कर रही थी दस कामों को छोड़ करके तू हमको बुलाया फिर कृष्ण फिर हमारे साथ में परास के वचन करके हमारे धैर्य और विवेक के आवरण को तूने हटाया जब हम तुझसे प्रार्थना करने लगी तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके हमको आकर्षित करके हाहा करके हंसा करके कि गोपियों अब तुम्हारे हृदय का भाव सामने प्रकट हो गया है अब छुपाने की जरूरत नहीं है अब पढ़ा रिक मंदिर अब अभिता, अभिता करने की आवश्यकता नहीं है नुकुंज में लेकर के हमको सो so, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे माने पहले बहुषि करके हमको आकर्षित किया फिर हरे हमारे जितने भी काम है उनको छुड़ाया फिर तर्श कृष्ण कृष्ण कहकर के परिहास करके हमारे लज्जा विवेक को तूने दूर किया फिर कृष्ण कहकर के निकुंज मंदिर में हमको हमको लेकर के गया और हमारे साथ में बिहार किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण फिर दो दो गोपी एक एक माधव कहके कहीं हमारे साथ में नृत्य किया कृष्ण कृष्ण फिर हरे हरे श्री प्रिया जी को हरण करके स्वामी को अकेले में तू लेकर के पधारा फिर प्रिया के साथ में रमण करते हुए हरे राम रमण करते हुए तू विराजमान हुआ जब सारी प्रियाएं व्याकुल होकर के तुझे पुकार रही हैं, हे रमन कहा है उस समय तू ने दर्शन दिए श्री प्रिया जो हैं, उनसे भी तू छिपा और श्री प्रिया हानाथ था रमण प्रेष्ट कह करके राम राम कहकर के व्याकुल हो रही हैं, तब प्रिया के सामने उनके गोपी गीत को श्रवण करके प्रार्थनामय बचनों को श्रवण करके तू सामने प्रकट हुआ तो हरे राम हरे राम राम राम और फिर गोपियों के साथ में रमण करते हुए आनंद पूर्वकियां के साथ में ब्यहार करते हुए हरे हरे उन हराओं के साथ में ब्यहार करते हुए तू विराजमान हुआ ऐसे कृष्ण शब्द के द्वारा राम शब्द के द्वारा हरि शब्द के द्वारा तू ही हमारे चित्त का आकर्षण करने वाला केवल घर से आकर्षण करने वाला नहीं हमारे धैर्य लज्जा विवेक का आकर्षण करने वाला नहीं हमारे वचनों के द्वारा साक्षात हमारे भाव का आकर्षण करने वाला है केवल भाव का ही आकर्षण करने वाला नहीं हमको एकांत में ले जाकर के हमारा ही अपने हृदय से संपर्क प्राप्त कराते हुए अपने हृदय में हमको विराजमान करते हुए हमारा आकर्षण करने वाला केवल इतना ही नहीं हमारे अंतर वस्त्रों का भी आकर्षण करते हुए हरे हरे होकर के तू विराजमान हुआ ऐसे परम परम अंतरंग होकर के हे कृष्ण अरे आकर्षक तू विराजमान है तो धैर्य लज्जा विवेक संबंध इन सबों का आकर्षण करते हुए अंत में हमारे स्त्री स्वभाव नायका स्वभाव उसका भी आकर्षण करते हुए हमारे चित्त अंतर वस्त्र सबका आकर्षण करते हुए तू विराजमान हुआ हे कृष्ण तो चौथा संबोधन दिया हे कृष्ण हे देव माने हाँ हाँ तुम तो ऐसे यो आरे टेढ़े बचन फिर हे दैत प्यार लोट करके मत जा आजा जा मैं तो ऐसे ही कह रही थी फिर जब आगे दैित तो हे के बंधो क्यों नहीं आओगे जा ही रहे थे ना क्यों नहीं जाओगे तुम तो जगत के ईश्वर हो जगत के प्यारे हो, कोई बुलाएगे, तो उनके पास में जा रहे हो तो देवाओं विराजमान और तो और जो सर्वोत्तम श्री नारायण उनके भी बक्ष स्थल पर क्रीड़ा करने वाले लक्ष्मी को भी तुमने नहीं छोड़ा जगत में है कोई ऐसी स्त्री जिसको तुमने आकर्षण नहीं किया तो जब नारायण के बक्षस्थल पर किलोल करने वाली परम व्योम वैकुंठी की अधिष्ठात्री को भी तुमने नहीं छोड़ा उसको भी आकर्षित कर लिया तो हम तो एक गांव की रहने वाली हैं हमको आकर्षित कर लिया हो तो इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है ये भुवनई बंधों में ये भाव प्रकट हो रहा है कि कृष्ण कहकर के हमारे घर धर्म लोक मर्यादा लज्जा विवेक तक का आकर्षण करते हुए तुम विराजमान हो हे कृष्ण हे श्याम सुंदर एक बार दर्शन दे दे एक बार दर्शन दे दे प्रार्थना को सुनकर के ये कृष्ण नाम सुनकर के श्री श्याम सुंदर फिर जाते जाते ठटक गए और मुड़ करके फिर प्रिया की ओर देख रहे हैं प्रिया के पास दो चार कदम आगे बढ़े रहे हैं पुनः आगत्य हो श्री आपस में आकर के शाम अंजलि बांट करके प्रिया से कह रहे हैं हे प्रिय मया बहिरेव स्थितम अरे मैं कहीं आपका त्याग करके जा सकता हूं क्या मैं तो यही था जरा सा वृक्ष की ओर जरा सा दरवाजे के पास में मैं बाहर कुंज के बाहर मैं स्थित था मैं कुत्रा गतम मैं कहीं गया नहीं था मेरे ऊपर कृपा करो ऐसे जैसे ही श्री श्याम अनुनय करने लगे तो मत्वा अग्र उदया उस समय जो पहले इनमें अनुमति का जो भाव था वो अनुमति के भाव की तो शांति हो गई और फिर से अग्र नामक जो भाव है वो उदय हो गया एक भाव शांत हो होता है दूसरा भाव उदय होता है जैसे एक सरोवर है बिल्कुल शांत उसमें किसी ने एक कंक डाली एक आवर्त उठा अब वो आवर्त आगे बढ़ा है, इतने में दूसरा आवर्त उठ जाए, और पहले आवर्त को शांत कर दे और उसकी जगह स्वयं पहुंच जाए कभी एक आवर्त जो है, उसमें मिलकर के उस आवर्त को बढ़ाए कभी एक को शांत करके उसकी जगह स्थित हो जाए कभी कई आवर्त मिलकर करके एक बड़ी लहर बनकर के किनारे तक पहुंच जाए तो जैसे सरोवर के आवर्त की स्थिति है कि किसी आवर्त को कोई आवर्त शांत कर सकता है किसी आवर्त में दूसरा आवर्त मिश्रित हो सकता है कभी कई आवर्त मिल करके महालहर बनकर के भी किनारे तक पहुंच सकते हैं इसी प्रकार कभी भावोदय कभी भावश शांति कभी भाव संधि और कभी भाव सबलता एकाएक उत्पन्न होते हुए विराजमान हो रहे हैं तो अवग्रह उत्पन्न हुआ और उस समय अधीरा मध्या नायका रूप इनको धारण करके श्रीप्रिया विराजमान हुई तो पीठिका पीठिका के बाद में भाव भाव के बाद में नायिका का स्वरूप और नाय भाव के, भाव के बाद में संबोधन और संबोधन में ही नायिका के स्वरूप इन चारों वस्तुओं की प्राप्ति पीठ का भाव संबोधन और नायिका का स्वभाव ये चार भाव क्रमशाह प्रकट होते हुए चले जाते समय शिक्रिया में, में रोष उत्पन्न हुआ रोष उत्पन्न होकर कह रहे हैं चपल हे अरे चंचल अरे चपल तुरस्त्री चोर अरे बल्लवी वृंद भुजंग ऐसे मीठे मीठे जो शाम सुंदर के ऊपर आक्षेप वचन है उन आक्षेप वचनों को क्या अरे बल्लवी वृंद माने गोपी वृंद उनके भुजंग उनके अरे गोपी जन बल्लभ होकर के विराजमान अरे पुरस्त्री जन चोर अरे देवांगना उनके भी प्रेम को चुराने वाले गच्छ गच्छ जाओ जाओ ऐसे अधीरा पने के जो पुरुष वाक्य हैं अधीरा नायिका के बाद में प्रकट हो रहे हैं ऐसे अधीरा वाक्याई ये अधीरा नायिका उसे कहते हैं जो कठोर वचनों के द्वारा प्यारे को हटकारे प्यारे को दूर हटाए उसका नाम अधीरा है तो प्रिया में कभी धीरा नाय रूप कभी अधीरा नाय रूप धीरा नायिका धैर्य धारण करके केवल वक्रोक्ति में वचन कहेगी पर नायिका कठोर वचनों का, का प्रयोग करेगी वक्रोक्ति में वचन नहीं बल्कि सीधे सीधे कठोर वचन जो हैं उनको कहने लगे कि अरे बल्ली वृंद भुजंग अरे परस्त्री चोर ऐसे आक्षेप के जो वचन है सीधे सीधे उनका उल्लेख करने लगे शाम सुंदर तो झीझक प्रिया जी के आदेश को प्राप्त करके को प्राप्त करके और जैसे फिर से उल्टे ये ये तो ऐसा विचार करके अवधीण तो अवधीर्णता अवधीर ऋणता अयम पुनः अक्शी थी मेरे अपमान करने पर अब अवधीरण माने मेरा अ, मेरे द्वारा कठोर वचन करने पर ये अवहणित होकर के ये शाम लौट गए हैं हाँ, अब कैसे इनको यहां लाऊं? ऐसा कहकर के में का फिर से उदय हुआ आया। शुक्रिया में वो जो पहले रोष के वचन थे रोष के वचन में जो चपल शब्द कहे उस चपल में जो रोष था उसके स्थान पर अब फिर से दीनता उत्पन्न और दीनता धारण करते हुए कह रहे हैं ही अरे प्यारे मेरे वचन पास पास अभिलाषाएं तेरे से ही जुड़ी हुई हैं नाथ माने अभिलाषा नाथ माने रक्षा नाथ माने याचन मैं तुझसे ही अभिलाषा करती हूं तू ही मेरा रक्षक है तू ही मुझसे अनेक अनेक बार मांग करता रहा है याचना करता रहा है और तो नाथ शब्द के तीन अर्थ नाथ माने अभिलाषा करना नाथ माने पालन करना नाथ माने याचना करना मैं तुझसे ही अभिलाषा करती हूं तू ही मेरा रक्षक है तू अनेक अनेक बार मुझसे याचना करते करते हुए विराजमान रहा नाथ रमन अरे रमन तेरे अतिरिक्त मेरे हृदय की पीड़ा, यह जगत की कोई औषधि कोई ज्ञान कोई वैराग्य कोई योग मेरे इस ग्रह की पीड़ा को तेरे मिलन के अतिरिक्त शांत करने वाला नहीं है तू ही रमन है नाथ रमन श्रेष्ठ प्यारे प्राणों से भी तेरे ऊपर कोट कोट प्राण मेरे निछावर है इन प्राणों को तेरे ऊपर निछावर करते हुए मैं कहाक अनेक अनेक बार हमारे बाहर निकलते हुए जब हम जा रही हैं हमारे मार्ग को रोक करके तू ने अपनी बड़ी भुजाओं से हमसे दान ग्रहण किया था दान घाटी के ऊपर आज ये प्राण बाहर निकलना चाह रहे हैं अरे महाभुज तेरी ये बड़ी भुजाएं किस काम में आएंगी इन बाहर निकलते हुए प्राणों को धैर्य प्रदान कर दास आस्ते हम तो तेरी दासी है प्यारे तेने ही हमको सिर चढ़ा करके इतना साहस प्रदान किया कि हम तुझसे टेढ़े बचन निरंतर निरंतर कहती रही कृपनाया में ये दासी तेरी कृपण है अत्यंत दीन है प्यारे मेरी बस प्रेम सेवा स्वीकार कर ले और कुछ नहीं चाहिए तू मेरे पास में रहे मैं तेरी सेवा करती रहूं ये सेवा की भावना ही एकमात्र विराजमान है कृपणाया में कहकर के दिखा रही हैं कि प्यारे अपनी सखी का मित्र के पर्यास में वचन का कोई बुरा मानता है क्या सखे दर्शय है संधि में मुझे अपनी संधिधि दिखा दे मित्रों में तो पूर्वक कठोर वचन के वचन कहे जाते हैं मित्रों के वचन को बुरा नहीं माना जाता है जब तू मेरा सका है तो हे सखे अपनी सकी के बचन का क्या बुरा का क्या बुरा मानेगा सन्निधि अपनी सन्निधि मुझे दिखा अपनी सन्निधि मुझे दिखा ऐसे करणो हे नाथ ऐसा कहकर के ये कहने लगे है तो प्यारे को पुनः आगत्य श्यामचंदर कह रहे हैं कि प्रिय अब ये मान बहुत हो गया इस मान का त्याग करो मेरे ऊपर कृपा करो कृपा करो ऐसे जिससे मैं कहा श्याम सुंदर ने श्यामचंदर के वचन सुनते ही प्रिया में फिर से अमर्श माने क्रोध और अभिथा इनके भाव प्रकट हो गए और इस प्रकार श्री प्रिया में धीरा प्रगल गुण जो है वो प्रकट हो गए धीरा बने के गुण फिर से प्रकट हो गए और कह रहे हे नाथ तुम तो अब एक अन्य संबोधन दिया सातवा संबोधन हे नाथ हे नाथ तुम तो ब्रिजवासी गोपियों के सबके रक्षकों होकर विराजमान हो, हो। ब्रिजवासियों के रक्षक हो फिर आप मुझे क्यों कष्ट प्रदान कर रहे हो सुब्रजवासी नाम गो रक्षतासी का नाम हतधिस्व नाम आपसे कौन नहीं बोलेगी कौन ऐसी दुर्भाग्यशाली होगी जो तुमसे बात करना नहीं चाहेगी किंतु ब्राह्मण वृतार्थ मौनम गृहिता श्याम सुंदर कहें नहीं नहीं मैं तुमसे बोलूंगा नहीं मैंने इस समय मौन वृद्धारण कर रखा है तत्तव्यो मम अपराध है मैं आपसे बोल नहीं सकता हूं मेरे अपराध को क्षमा कर दो ऐसा कहकर के शाम सुंदर यदि कभी अपनी प्रयास करें किशोर जी के साथ में तो उस समय श्री क्रिया एकदम व्याकुल हो रही हैं और धीरा नायिका बनकर के उदासते सोते धीरा साधरा यद्यपि मिलन में धीरा न आएगा उदासीन धारण करती है परंतु फिर भी श्याम सुंदर के वचनों का निषेध नहीं करती है आदत प्रकट करती है यह धीरा का लक्षण है कि मिलन से अलग भी रहना और फिर भी आदत प्रकट करना ऐसे जिसने कहा उस समय श्याम सुंदर ये कहकर के थोड़ा मैंने मौन व्रत रखा हुँ, हुँ, हुँ। बोल नहीं सकता हूं अब केवल हाथ जोड़ करके सिर झुका करके तो मुझे अनुमति दीजिए अंजलि बात करके जैसे मौन में ही अनुमति मांग करके श्री श्यामचंद्र जब जाने लगे तो इनमें एक एकाएक चपलता उत्पन्न हो गई और चापल्य नामक भाव उत्पन्न हो जाने पर प्रिया में चपल होकर के दीनता सही कहने लगी रमन ये अरे रमन ऐसे मुझे छोड़ करके बच्चा प्यारे मेरी सेवा, मेरी प्रेम प्रेम प्रेम सेवा ये जो की इस की इस को तू स्वीकार कर हे रमन सदा रमेश सदा मेरे साथ में तू वि करता है मेरी प्रेम सेवा को स्वीकार करता है इस सब में तेरी सेवा करना चाहती हूँ प्यारे मेरी इस प्रेम सेवा प्रोत्तर स्वीकार कर इस समय और मेरी सेवा को स्वीकार कर ऐसा जब कहा तो आगे पुनः पीठ का श्याम सुंदर जैसे दोबारा आगे तब तिरस्कृत आगंतो अमर्ष भावे नबल सहजोत्सव साहजो न आक्रम तार श्री प्रिया में फिर से आक्रोश का जो भाव है वो आक्रोश का भाव आ रहा था औसुक का धारण करके प्रिया विराजमान है प्रिया की उत्सुकता देख करके तया तदाश्लेषाए प्रसारित भाव युगला तम अलब्धवा श्री प्रिया अपनी दोनों भुजाओं को फैला करके जैसे प्यारे को अपने खोए हुए धन को प्राप्त करके जैसे अपने हृदय से लगाना चाहे जैसे कोई को खोया हुआ धन मिल जाए तो वो अपने हृदय से लगाना चाहे ऐसे ही अपनी भुजाओं को फैला करके प्यारी ने जैसे ही शाम सुंदर को अपने हृदय से लगाना चाहा इतनी मी देखती है प्यारी तो नहीं मैं किसको अपनी भुज में बांध रही प्यारे को सामने न देख करके एकदम व्याकल हो गई है सो so, तम अलब्धवा जात बाह्य स्फूर्ति श्रीप्रिया में जब बाहरी स्फूर्ति हुई उस समय पिकल होकर के कहने लगी हे नैनाभराम हे नैनाभिराम कहा है हे नैनानंद तेरे दर्शन के बिना मेरे आंखों को कभी भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी अतः जल्दी से आकर के मेरे को कर, ऐसा कहते हुए अंत प्रार्थना करने लगी कि हे प्यारे तब वो अवसर होगा हा हा कदान भविता पदम त्रिशोर में पुनः मेरी आंखों के सामने कब तू साक्षात रूप में मुझे दर्शन देगा हाहा शब्द ये अत्यंत अत्यंत खेद को प्रकट कर रहा है ऐसे श्री प्रिया को में ही श्याम सुंदर के मिलन की अनुभूति हो रही है तो व्योग में अनुभूति हो रही है यहां ग्रंथकार कह रहे हैं कि व्याख्यानम एकदम श्री कृष्ण दास कविराज महोदया हम में ये जो एक एक संबोधन की व्याख्या की ये श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना है आजकल तो दूसरों की कृति को चुरा करके अपने नाम से की खूब प्रवृत्ति चल रही है परंतु इन आचार्यों की महिमा देखो हमारे गौरी आचार्यों की महिमा श्री जीव गोस्वामी जी प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का एक्नोलिजमेंट करते स्वीकृत करते हैं बंधु दक्षिण देश के एक हमारे बंधु हैं दक्षिण में उत्पन्न हुए हैं उनने इस ग्रंथ को पहले लिखा था जो प्रांत खंडित था उनकी सामग्री का उनकी आज्ञा से मैंने प्रयोग किया और उसका पुनः संयोजन करके इन सट संदर्भ ग्रंथों को प्रकट किया आजकल यदि तो कोई एक्नोलिजमेंट भी करता है तो कहीं छोटे से अक्षरों में कहीं एक लाइन में लिख करके तो बस आगे बढ़ जाता है परंतु यहाँ पर प्रत्येक एक एक स्कंद पे नहीं देखें प्रत्येक संदर्भ के प्रारंभ में श्री गोपाल भट्टी का स्मरण किया जी गोस्वाम ये उदारता ऐसे ही यहाँ पर उदारता है श्री अः रस्कोत्त की स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये जो व्याख्या है इस व्याख्या का आधार श्री सारंग रंग टीका है सो व्याख्यानम श्री कृष्णदास कविराज अत्र लिखतम महाशयानमिमक प्रकरणांतर गेयम वहां पर लिखा हुआ ये पद्य कहीं अलग प्रसंग में था उसको यहां पर हमने प्रकरणांतर करके यहां पर श्री राधारायण के प्रसंग में यहां प्रस्तुत कर दिया है तो ये बड़े सुंदर एक मिनट में अः समीकित करते हुए कंसोलिडेट करते हुए पूरे प्रसंग को तो, हे देव शिवप्रिया में धीरा धीरा नायिका धारण करके शिवप्रिया कह रही हैं तुम परम दीप्तमान हो अन्य जगह खेल करके आए हो ये आक्षेप के वचन भी अमर्ष भी है और श्याम सुंदर आए हैं तो हर्ष भी है एक और उत्सुकता और हर्ष इन दोनों की संधि हुई और उसका समाधान हुआ फिर दैत अरे प्यारे शाम सुंदर लौट के जाने लगते हैं तो कहने लगते हैं दैत दया करके लौट करके मत जा आ जा आ जा भुवनिक बंधु पास में आए तो फिर से टेढ़ा पर ठीक है तुम तो सबके बंधुओं हो देवांगनाओं को भी नहीं छोड़ते हो वे भी आकर्षित हो जाती है मैं आकर्षित हो जाऊ कौन है जा रहे हो जाओ ऐसे भुवनई के कहा जब जाने लगे तो कहते कृष्ण जाओ मत जाओ मत क्या लौटाओ लौट लौटाओ तुमने हमारे धैर्य विवेक लज्जा जो हृदय के भाव उनका आकर्षण करके अंतर वस्त्र तक का आकर्षण किया है हमारा आकर्षण किया है हे कृष्ण मत जा फिर चपल कहकर श्री कृष्ण वे जब जाने लगे पास में आने लगे तो चपल कह कि अरे चंचल ऐसा कहकर के अधीरा नायिका होकर के टेढ़े वचन कहने लगी जब जाने लगे एक जाते हैं फिर आते हैं फिर फिर जाते हैं फिर आते हैं आते शाम सुंदर तब कहते हैं करणी की अरे करुणा की सिंध क्यों जा रहा है मेरी बात का बुरा के मानिया क्या हे नाथ तू तो मेरा नाथ हैमन क्या कहा है कहा है, है मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं ऐसा कह करके जो भुजाओं को फैलाती हैं, पांत प्यारे को नहीं देखती हैं तो कह रही है नैना प्यारे कहाँ चला गया अभी तक तो तू मेरी भुजाओं में बंधा हुआ था और भुजा से छूट करके कहा निकल गया हे नैना नैनाभिम जल्दी से दर्शन देकर के मेरे नेत्रों को आनंद और फिर से व्याकुल होने लगती है हा कदान भविता से पदम त्रिशोर में क्या देखेगी तो हे देव में श्याम चंदर का दर्शन करके मांग फिर दैत में चले जाने पर प्रार्थना फिर भुवने के बंधुओं में पास में आने पर पुनः आक्षेप के जगत के बंधुओं हो फिर कृष्ण कह करके अरे चंचल ये कह करके अपमान कर रही है कृष्ण चपल कह करके चपल करके अपमान कर रही है फिर करणई के संदोह करके पुनः प्रार्थना कर रही है कभी अपमान कभी प्रार्थना कभी टेढ़े वचन एक बचन एक बचनों में तेरे वचन दूसरे में प्रार्थना तो हे करने के संदर दर्शन देव व्यापुल भ्या, होकर करिए हे नाथ तूने अनेक अनेक बार मुझसे प्रार्थना की है हे रमन प्यारे आज मेरी इस प्रेम सेवा को तू स्वीकार कर और रमन कह करके अपनी भुज पाश में प्यारे को जो बांधना चाहती हैं शाम सुंदर जब और अंतर्धान हो जाते हैं ध्यान मार्ग में उस समय कह रहे हैं कि नैनाभिरा नेत्रों के आगे दर्शन दे कहा गया कहा गया कब मुझे आगे दिखेगा इस प्रकार ही संयोग सहयोग होकर विराजमान है अद्भुत पद जिसमें श्री प्रिया के भाव राज्य में समाधि में श्री प्रिया प्यारे का दर्शन करते हुए वियोग में भी मिलन का आस्वादन प्राप्त करते हुए विराजमान बोलो श्री लाली लाल की शाम से कहीं कहीं गई नहीं हैं हैं कह कह रहे हैं कह रहे कि गया था तब मैं तो यहीं तुम्हारे को सुनने के के लिए छिपकर बैठा, बैठा हुआ था अब तुम्हारे हृदय के भाव को जान लिया क्योंकि रसिक की एक विशेषता होती है कि वह प्रिया के हृदय के भाव को जान करके उसे बड़ा संतोष मिलता है कि जैसे मैं प्रिया के सेवा करना चाहता हूं ऐसे वह भी मेरी सेवा करना चाहती है वह भी मुझसे प्रीति करती है यह भाव प्रेमी को परम संतोष प्रदान करने वाला होता है और इस भाव को प्राप्त करके श्री श्याम परम परम आनंदित हो रही है गोविंद जय जय दूपाल जय जय गोविंद जय के गोपाल जय श्री राह हरि को जय श्री राह रमण हरि गोविंद जयताये गौर